संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और, और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आशीष त्रिवेदी की कहानी सौर दिनेश को आज घर लौटने में देर हो गई थी जूती उतारकर वह पलंग पर लेट गया वह बहुत थका हुआ था आज का दिन अच्छा नहीं बीता था काम भी और दिनों से कुछ ज्यादा ही था उस पर उसे बॉस की डांट भी खानी पड़ी वह आंखें मूंदे लेटा था तभी उसकी पत्नी कुसुम ने उसके हाथ में एक कार्ड थमा दिया उसने उचटती सी नजर डालते हुए पूछा क्या है वो मेरी बरेली, बरेली वाली मौसी है ना? उनकी छोटी बेटी की शादी है इस महीने की पंद्रह तारीख को जाना पड़ेगा हाँ तो चली जाना कहकर दिनेश ने कार्ड एक तरफ रख दिया हाँ जाऊंगी तो लेकिन कुछ देना भी तो पड़ेगा मौसी हमें कितना मानती है जब भी मिलती है हाथ में कुछ न कुछ रख ही देती है देख लो अगर तुम्हारे पास, पास कुछ हो तो कोई अच्छी साड़ी या और, और कुछ हो तो दे दो मेरे पास कहाँ कुछ है मैं कौन मैं रोज रोज या गहने खरीदती हूँ मेरी हालत तुमसे छिपी है क्या मेरे पास कुछ नहीं है दिनेश ने कुछ तल्ख अंदाज में कहा दिनेश की माँ ने अपनी बहू की तरफदारी करते हुए कहा उस पर क्यों चिल्ला रहा है अब, अब दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती, पड़ती है अपनी सास का समर्थन कर पाकर कर, कर, कुसुम, कुसुम बोली मैं कौन अपने, अपने लिए कुछ मांग रही हूँ पर, पर चार लोगों लोगो के बीच भीच भीच खाली हाथ जाऊंगी तो बदनामी इनकी ही होगी यह कहकर वह सुबकने लगी दिनेश का मन पहले ही खराब था वह उबल पड़ा दिन भर का थका हारा घर लौटा हूँ एक गिलास पानी पूछना तो दूर फरमाइशों की लिस्ट लेकर सर पर सवार हो गई यह कहकर वह उठा और चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया कुसुम सन्न रह गई। उसे पछतावा हो रहा था उसे कुछ देर रुक जाना चाहिए था समय देखकर ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए थी दिनेश की परेशानी वह समझती है जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी, भी कमाई, कमाई पूरी, पूरी नहीं पड़ती हर, हर चीज के लिए मन मारना, मारना पड़ता है दिनेश कहते कुछ नहीं पर, पर अंदर अंदर ही इस, इस बात को लेकर परेशान रहते, रहते हैं। वह पर, मन ही मन, मन, मन, स्वयं मन स्वयं को कोसने लगी उसे इस वक्त यह बात नहीं करनी चाहिए थी उसे परेशान देखकर उसकी सास में समझाया परेशान मत हो। थोड़ी देर में जब गुस्सा शांत होगा तो लौट आएगा कुसुम दिनेश के घर लौटने का इंतजार करने लगी घर से निकलकर दिनेश यूं ही सड़क पर चलने लगा उसकी आमदनी की सौर इतनी छोटी थी कि पाव सिकुड़ते सिकुड़ते घुटने दुखने लगे थे उसके मन के भीतर बहुत कुछ चल रहा था क्या जिंदगी है दिन भर खटने के बाद भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है वह क्या करे? अम्मा के ऑपरेशन के लिए कर्ज लेना पड़ा तनख्वाह का एक हिस्सा तो कर्ज की अदायगी में ही चला जाता है जो बचता है उसमें बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है वह अपने ख्यालों में चलता हुआ घर ऐसी काफी दूर निकल आया था यह इलाका शहर के पौष इलाकों में से एक था दोनों तरफ बने बड़े बड़े मकानों को दिनेश बड़ी हसरत से देख रहा था चलते चलते वह थक गया था सामने एक पार्क नजर आया वह पार्क में घुस गया पार्क खाली था अतः वह बेंच पर लेट गया अब तक उसका गुस्सा शांत हो गया था वह सोचने लगा बेकार ही कुसुम पर नाराज हुआ सही तो है वो कहाँ कभी अपने लिए कुछ मांगती है जो भी उसे देता हूँ उसी में संतुष्ट रहती है। इन आठ सालों में चार अच्छी साड़िया भी नहीं दिलाई होगी उसे मैंने यही सब सोचते सोचते उसे झपकी लग गई उसकी आंख खुली तो उसे अपने सीने पर कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था जब तक फोन उठाता कॉल मिस हो गई। उसने देखा कुसुम की चार मिस कॉल थी घर में सब परेशान होंगे वह उठा और तेजी से घर की तरफ चल दिया उसके दस्तक देने से पहले ही दरवाजा खुल गया कुसुम, कुसुम नजरी छुकाए खड़ी थी जब वह भीतर आया तो अम्मा ने डांटा, कहाँ चला गया था बेचारी कितनी देर, देर, देर से भूखी से बैठी है जा, जा जाकर जा जा जा जा खाना खा ले कुसुम ने धीरे से कहा आप हाथ मुंह धो लीजिए मैं खाना लगाती हूँ जब वह हाथ मुंह धोकर आया तो कुसुम तौलिया लिए खड़ी थी आप परेशान मत हो मैं मौसी से कोई बहाना बना दूंगी मैं शादी में नहीं जाऊंगी दिनेश हाथ पोचने के बाद तौलिया उसे पकड़ाते हुए बोला तुम फिक्र मत करो शादी में जाने की तैयारी करो मैं दो तीन दिन में कुछ इंतजाम करता हूं कुसुम ने खाना लगा दिया दिनेश की पसंद की भैरवा करेले की सब्जी थी दिनेश ने एक ग्रास तोड़ा और कुसुम की तरफ बढ़ा दिया कुसुम ने मुस्कुराते हुए वह कौर मुंह में रख लिया उसके बाद दोनों पति पत्नी शांति से खाने लगे अभी आप सुन रहे थे आशीष त्रिवेदी की कहानी सौर वाचक स्वर भारती परिमल